ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में द्वितीय पर विचार हो गया था द्वितीयाधिकरण में जो सिद्ध विषय है उसकी पुष्टि के लिए अन्य प्रमाण को उपस्थित करता है शास्त्र प्रमाण को उपस्थित करता है ब्रह्म ही समस्त जगत का उपादान और निमित्त कारण है ये यूदान जायते तेन जाता जीवंती यं प्रयंति अभिंविशंति इस वाक्य के आधार पर सिद्ध हो गया और उसी ब्रह्म कारणता में शास्त्र और युक्ति का भी समन्वय है शास्त्र जिसको कहता है उसको युक्ति के द्वारा निश्चय किया जाता है इस प्रकार से संपूर्ण वेद का उपनिषद का मृदियों का तात्पर्य जगत का ब्रह्म ब्रह्मकारणता में ही है ऐसा निश्चय हो अभी ये ब्रह्म कारणता और किस किस प्रमाण से सिद्ध होता है शास्त्र के संबंध में और भी कोई युक्ति दी जा सकती है या नहीं इसको आगे रखते हुए ये तृदीय अधिकरण है उसमें पहले शारीरिक न्याय संग्रह है इसमें इस अधिकरण इस के विषय पर कुछ विचार करेंगे और विशेष करके वेद को हम अपौरुषे ही मानते हैं वेद की प्रामाणिकता इस पर विचार करेंगे इसके लिए टीका में जो बहत्तर पृष्ठ में शारीरिक न्याय संग्रह है उसको दे प्रमाणाण अर्थ तत्र त्रवाक्यरचनाया वेदस्य से तो पौरुषेय प्रमाण अर्थ अन्य कोई प्रमाण से विषय को प्राप्त करके अन्य कोई प्रमाण से अर्थ को प्राप्त करके तत्र त्रवाक्यरचनाया उसके संबंध में यदि वाक्य की रचना की जाती है तब तो वेदस्य से पौरुषेयत्व आपातात् तो वेद पौरुषेय हो जाएगा प्रमाणांधर से प्राप्त को लेता है तब तो वो पौरुषेय हो जाएगा पौर पुरुष के द्वारा प्राप्ति हो जाएगा यहां प्रमाणांधर से अन्य आदि से जो प्राप्त होता है उसको लिया जाता है इसको उसको तो आपातात् ऐसे आपत्ति आ जाएगी आपात का अर्थ है आपत्ति अनित्य अइसाधन जानजन्य अरागकार्यतया तदरागलक्षण विधि विषय शब्द से लोके पौरया अब अनेक एक तो अनेकेक् प्रमाणे लेता है तब तो तत् पौरषयोग क्योंकि वेद को कहा गया है प्रत्यक्षेण अस्तपायो नएदं विंद वेदेन तस्वेद से तो वेद में यह लक्षण होना चाहिए अन्य कोई प्रमाण से ग्रहित अर्थ का ज्ञापन उसमें नहीं होना चाहिए अन्य प्रमाण से ग्रहित अर्थ का ज्ञापन है तो उसमें सदा प्रमाण नहीं रहेगा और उसका अनुवाद माना जाता है अनुवाद गौण होता है मुख्य नहीं होता मुख्य उद्देश्य में अन्य का उपादान ग्रहण करना अनुवाद माना जाता है अन्यत्र अन्यत्रा ग्रहण करता है तो एक तो ये कारण हो गया दूसरा कारण बता रहे हैं, अनित्य इष्ट साधन ज्ञान जन्य अनित्य राग कार्यतया दो आ जाएगा ये जो इष्ट साधनदा ज्ञान है इष्ट साधनदा ज्ञान कार्य के लिए प्रथम होता है सबसे पहले हम कोई विषय के बारे में चिंतन करते हैं तो उस विषय के संबंध में हमें साधनदा हो जाती है ये मेरे लिए अच्छा है इदम मदिष्ट साधनम ऐसी बुद्धि हो जाती है इसको शोभना बुद्धि कहते एक शोभना बुद्धि हो जाती है ये मेरे लिए अच्छा वो कहीं से सुना हुआ होता है माना हुआ होता है किसी अन्य प्रमाण से जाना जान गया जानने के बाद ये पहले मन में उत्पन्न होता है ये मेरे लिए अच्छा है ऐसा ऐसी इष्ट साधनता ये इष्ट साधनता अनित्य है ये जो सामान्य इष्ट साधनता होती है स्वर्गादि पर्यंत जितनी इष्ट साधनता है ये अनित्य है तो अनित्य इष्ट साधन साधन ज्ञान जरिए अनित्य है इष्ट साधन ज्ञान उससे उत्पन्न इष्ट साधन का ज्ञान है अनित्य है अनित्य विषयों पर है इसलिए अनित्य है ऐसा हो तो क्या होगा अनित्य राग कार्यतया उसमें अनित्य राग उत्पन्न होता है पहले हमें इष्ट साधनता होती है उसके बाद तत्संबंधी राग उत्पन्न होता है राग का मतलब वो जिस विषय को आपने इष्ट समझा जब एक बार किसी विषय को आपने इष्ट समझ लिया तो ऐसा इसमें अद्भुत कार्य होता है कि वो विषय घूम फिर करके कभी न कभी आपके पास आ जाए अब इष्ट साधनता समझने मात्र से मन उसको पकड़ के रखता है वो शायद जिस समय आपने समझा हो उस समय मौका नहीं मिला हो और अन्य स्थिति में है तो उस समय नहीं हुआ किंतु वो मन में रह जाता है इसमें ससाधनता हो गई तो मन में रह जाएगा वो निमित्त को देखते ही बैठता है तो जैसे निमित्त आ जाएगा फिर वो प्रगड होकर के आ जाएगा अब जब दोबारा प्रगढ़ होके आएगा दोबारा दिबा, तिबारा चौबारा जैसा भी आएगा तो उस समय वो बलवान होता है वो समय नहीं रुक सकते अब बलवान होने के बाद में उससे मन आसक्त हो जाता है और मन उससे रंजित हो जाता है मन का पूरा रंग वही विषय बन जाए इसलिए उसको राग कहते हैं। है तो वही है इसका तो साधन जो बुद्धि हो गई है शोधना बुद्धि बात में ये आ गया ये ये चीज मेरे लिए अच्छी है ऐसी एक बुद्धि कभी हो गई कभी जैसा अखबार में देखा या टीवी में देखा कहीं भी देखा किसी ने सुना वो ये, ये अच्छा है ऐसा हो गया तो फिर वो मन में रह जाए ऐसा करके आएगा बाद में राग बन के आएगा यही बोल रहा है अब जब राग बन के आएगा तो आपको मन बंद करते ही वो ही दिखाई पड़ेगा मन को और कोई विषय दिखाई नहीं पड़ेगा वो तो दिन रात उसी के बारे में सोचेंगे क्योंकि उससे मन रंजित हो जाता है अब मन रंजित होने पर फिर अन्य में किसी में आसक्ति नहीं है आसक्त हो जाए एक ही आसक्ति रहेगी राग रहेगी इसलिए कहा वो राग कार्यदय उसके बाद राग उत्पन्न होता है राग उत्पन्न होने के बाद में साधन को ढूंढ करके उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है आगे इसलिए वो अनित्य राग कार्यदाय अनित्य राग से उत्पन्न होने वाला अनित्य राग से प्रकट होने वाला होता है अनित्य कारणदा बुद्धि अनिश्य इष्ट साधनदा बुद्धि और उसके अनित्य राग ये दोनों हो गया तद राग लक्षण विधि विषय उस राग से लक्षित होता है जो विधि का विषय स्वर्गादि विधि का विषय है स्वर्ग आदि वो स्वर्ग आदि कैसे होता है इसे राग से उपलक्षित होता है अनित्य इष्ट साधनदा अनित्य राग ये दोनों के द्वारा प्राप्त हो जाता है ऐसे ही लोग योगी की विषय भी ऐसे ही ऐसे विधि विषय का शब्द ऐसे शब्द का लोक लोग में पौरुषे दया ऐसे विषय को लोग में पौरुषय माना जाता है उसको अप्रमाण माना जाता है देख इतने सारे हेदु हेदु को बांध करके वाक्य लिखा जा रहा है। सारे हेदु पीछे है ये अप्राम्य है क्यों पौरुषय होने से क्यों क्योंकि शब्द ऐसा शब्द प्रयोग किया आपने लोग में जैसा देखा जाता है लोग में कोई रागी व्यक्ति अनित्य साधन के लिए प्रवृत्त होता है उसके राग के अनुकूल जो प्रवृत्त होता है तो हम उसको प्रमाण नहीं मानते हैं वो राग के कारण ऐसा कर रहा है ये हम जानते हैं इसी प्रकार यदि वेद को भी ऐसा रखेंगे कि वो इष्ट साधन के लिए विधान कर रहा है वो भी अनित्य राग के लिए अनित्य कर्म फल की दृष्टि से कर रहा है तब तो उसमें भी ये पौरुषयत्व आ जाएगा और अप्राम्य आ जाएगा दो तो दोष आ जाएगा ब्रह्मणस्तु कृष्ण वेदार्थ लक्षण इष्ट साधन ज्ञान से ब्रह्म का विषय में तो कृष्ण वेदार्थ लक्षण संपूर्ण वेद का तात्पर्य रूप है कृष्ण कृष्ण वेदार्थ का लक्षण है उसका लक्षण उसी में बनता है और जो ब्रह्म का लक्षण होगा वो संपूर्ण वेदार्थ का तात्पर्य होगा इष्ट साधन ज्ञान उसमें भी इष्ट साधन है आप मोक्ष पाना चाहते हैं उसमें भी एक इष्टबुद्धि है तो इष्टबुद्धि होने से वो भी इष्ट साधन हो गया किंतु वो इष्ट साधन का जो ज्ञान है उसका नित्यत्वाद वो तो नित्य है वो पहले जैसा अनित्य नहीं इष्ट साधना विषय राग से भी नित्य दया तब तो क्या मानना पड़ेगा इष्ट साधन संबंधी जो विषय राग हो गया मोक्षादि के संबंध में जो राग हो गया है वो भी नित्य है ऐसा मानना पड़ेगा ऐसे में तत्कार से शब्द नित्य राग लक्षण विधि विषयस्य ऐसे उसको सिद्ध करने वाले जो शब्द है औपनिषद शब्द है। उसमें नित्य राग लक्षण विधि विषय है वो अनित्य राग लक्षण विधि विषयक नहीं है वो उसमें विधि है किंतु वो नित्य राग को मोक्षादि संबंधी इच्छा को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ है ऐसा होने पर भी पौरुषेयत्व प्रामाण्यमेव इति विभाग करने प्रमाणा भाव ऐसे होने पर भी पौरुषेयत्व में प्रामाण्य हो जाएगा ये कहना नहीं बनेगा इसमें विभागकरण करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है ये पूर्व पक्ष करके बोल रहा है आपका ये कहना है आप कह रहे हैं कि हमारा जो मोक्ष संबंधी साधन है मोक्ष संबंधी इच्छा है आपके इच्छा के समान नहीं है हमारी इच्छा तो नित्य इच्छा है नित्य साधन की इच्छा है नित्य साध्य की इच्छा है सब राग सब नित्य है नित्य होने से आपके धर्म में जैसा है उस राग संबंधी जैसा है वैसा यहाँ नहीं है तो पौरुष प्रामाण्य में पौरुष्व में प्रामाण्य ही है ऐसा विभाग करके कहने में कोई प्रमाण अभाव प्रमाण नहीं मिलेगा प्रमाण नहीं मिलेगा माने ये दोनों को अलग क्यों करेंगे आप क्योंकि दोनों से वेद प्राप्त होता है जब अनित्य अनित्यदादी दोष उसमें बैठा हुआ है इसमें भी रहता है हम तो देंगे रागत्वाद साधनत्व साधन इत्यादि देंगे और धर्म को उदाहरण बना देंगे ये आपकी दिखाएंगे तो कृष्ण कृष्ण इष्ट साधन विषय नित्य ज्ञान से असिद्धे असिद्धत्व तब हो जाएगा आप ब्रह्म को सर्वज्ञ बनाना चाहते हैं ये नहीं बन पाएगा क्योंकि कृष्ण इष्ट साधन का विषय नित्य ज्ञान से असिद्ध यही सिद्ध नहीं होता संपूर्ण वेद के वेद का सार है ऐसा मानकर के कोई इष्ट साधन का विषय है वो विषय आपका नित्य ज्ञान है ऐसा नित्य ज्ञान सिद्ध नहीं होता आप कह रहे हैं कि इस प्रकार का नित्य ज्ञान होता है संपूर्ण वेद का सार है और नित्य होता है ये सिद्ध नहीं हो रहा है क्योंकि विवाह करने में कोई हेतु नहीं मिल रहा कि जैसा स्वर्ग आदि के संबंध में है अनित्यत्व है वैसे ही यहां अनित्य इष्ट साधनता अनित्य राग वहां है यहां है यहां यहा, भी ऐसे ही मानना पड़ेगा आलम क्यों करेंगे इसीलिए सर्वज्ञ असिद्धत्व तर्फ सर्वज्ञत्व भी नहीं बनेगा क्यों क्योंकि ये तो पहले नित्य ज्ञान बन ही नहीं पा रहा है नित्य ज्ञान बन जाता तो भला आपका सर्वज्ञता भी बन जाता किंतु किन्तु नित्य ज्ञान ही नहीं बन पा रहा है तो आपको सर्वज्ञ कैसे सिद्ध करेंगे नित्य ज्ञान होगा तब सर्वज्ञ होगा नित्य ज्ञान नहीं है तो सर्वज्ञ नहीं है इसीलिए सर्वज्ञता आदि लक्षण जो ब्रह्म का कह रहे हैं ये भी नहीं घटेगा रागो नित्य यदि विप्रतिषेधाच ये कहना ही नहीं बनता है रागहा ये होता ही राग में अनित्यत्व व्याप्ति मिलेगी ये ये राग है तत्र तत्र ये ही मिलेगा तो ऐसे राग जहां है वहां अनित्यत्व मिलेगी नित्यत्व नहीं मिलता है ए, दो नंबर की टिप्पणी अच्छा एक नंबर टिप्पणी थी पहले एक नंबर देखिए कहां है अनित्य इष्ट साधन ज्ञान इसमें अनित्य में एक नंबर टिप्पणी है वेदस्य से बुद्धिपूर्वकृतत्व अंगीकृत्यापेक्ष प्रामाण्यम के चित मन जनते कुछ लोगों की मान्यता है कि वेद बुद्धिपूर्वकृत है यानी किसी ने बनाया पौरुषे मानने वाले को ईश्वर ईश्वर के द्वारा वेद बनाया ऐसा मानते हैं तो बुद्धिपूर्वकृतत्व तो मानते हैं उसको अंगीकार करके भी अनपेक्ष प्रामाण्यम के चित अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते यद्य वेद को बनाया भगवान ने ईश्वर ने बनाया इसलिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं ईश्वर ने स्वयं अपनी बुद्धि से बनाया ऐसे बनाया एक आधी मानते तन मदम अनूच्य निरस्य दी उनके मद को उठा करके उसका निराकरण करते अनित्य इत्यादि से कहा अनित्य ज्ञान विशेषणम अनित्य इष्ट साधन ज्ञान जन्य इत्यादि इत्य इत्य में जो अनित्य शब्द है वह ज्ञान का विशेषण है प्रमाणांतरेण अर्थम अवगम्या परम प्रति तद्बोधन इच्छया शब्द प्रयोग शब्द का प्रयोग हम इसलिए करते हैं आप क्यों बकबक बोलते रहते हैं बोलने का मतलब क्या होता है आपको किसके लिए बोलना है अपने लिए बोलने की आवश्यकता क्या है अपने लिए बोलने की आवश्यकता नहीं होती अपने आप जो बोलता रहता है ना वो खोपड़ी खराब होता है उसका तब अपने आप बोलता है कोई दूसरा सुनने वाला नहीं मिलता है तब अपने आप बोलता है हाँ, जैसे वो लोग कभी बोलते अपने आप तो उससे मतलब होता है कि वो कोई सुनाना चाहता है सुनने वाला नहीं मिल रहा है अथवा जो सुनाने जिसको सुनाना चाहता है उसको सुनाने से खतरा है तब तो वो कमरे के अंदर बैठ करके बग बक बोलता है तो वो बीमारी अलग होती है ये तो सामान्य रूप से अपने आप बोलने की आवश्यकता नहीं होती वो अपने लिए जानने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं क्योंकि अपने आप, आप, आप सोच रहे हैं सोचने के बोलना होता है अब सोचने वाला खुद आप ही हो तो आपको उसका ज्ञान है अब सुनाने की आवश्यकता क्या संगीत आदि हो तो बात अलग है क्योंकि संगीत को सुनाना पड़ेगा संगीत बोल बोल करके ही आप सीख सकता है अपने लिए सीखने के लिए भी गा करके अभ्यास करना पड़ता है वो संगीत आदि बात अलग है किंतु जो सामान्य व्यवहारिक बात होती हो अपने लिए जरूरत नहीं जैसे वृद्धावस्था होने पर घरों में लोग जाता है बूढ़े होने के बाद में वो बैठ करके अपने आप कुछ बोलते रहते हैं आ, वो बोलते ये कुछ ना कुछ बोल रहा है अपना इसका मतलब वो जोर से बोलेंगे दूसरा सुनने को तैयार नहीं है जब घर में जितने भी है कोई सुनने को तैयार नहीं होते है अब वो उनको बोलने की इच्छा है उनको सुनाना तो चाह रहे हैं तो चुपचाप कमरे में बैठ के या एकांत में बैठ करके कुछ न कुछ बोलते रहते तो ऐसा होता है क्यों वो दूसरे को सुनाना नहीं चाहते वो उस समय नहीं हो पाता है किन्तु सामान्य शब्द का प्रयोग दूसरे को बोधन करने की इच्छा से होता है प्रमाणान्तर अर्थ अवगम्य अन्य प्रमाण से कोई अन्य प्रमाण के माध्यम से अर्थ को प्राप्त करके परम प्रति दूसरे के प्रति तदन इच्छया उसको बोध कराने की इच्छा से शब्द प्रयुज्यते शब्द का प्रयोग किया जाता है एवं चक् अभिप्राय विशेष रूपो राग एवं शब्द हाँ। तब तो शब्द के द्वारा क्या प्राप्त होता है वक्ता के अभिप्राय के विशेष रूप जो राग है वो प्राप्त होता है वक्ता कुछ कहना चाह रहा है वो कहने के पीछे उसका कोई राग है कोई इच्छा है वो इच्छा को मन में रह के वो शब्द प्रयोग करके दूसरे को सुनाता है तो उसी से ही वक्ता का अभिप्राय मालूम होता है कि ये वक्ता का अभिप्राय सत रागो नित्यो अनित्य द्विविधा दि इस प्रकार का राग दो होगा एक नित्य एक अनित्य अनश्वर पुरुषाणाम राग अनित्य ज्ञान कार्यदया अन्य और अनश्वर पुरुष जो ईश्वर नहीं है ऐसे पुरुष जैसे हम लोग तो इनके जो राग है वो अनित्य ज्ञान कार्यदया वो अनित्य होता है अनित्य ज्ञान होता है अनित्य कार्य होता है उससे अनित्य फल होता है इसलिए वो उनकी इच्छाएं अनित्य तद्बोधक वजना तूल ज्ञान प्राण्यधीनम प्राण्यमित सापेक्षत तो ऐसे अनित ज्ञानों के विषय में जो ज्ञान है तदबोधक वजन है। जो वजन कहे जाते हैं उस राग को बोध करने के लिए जो वजन पुरुष कहते हैं व्यक्ति कहते हैं तद मूल ज्ञान प्रामाण्य अधीन तब कोई दूसरा मूल ज्ञान के प्रमाण के अधीन होता है अन्य प्रमाण से प्रमाणित धोकर के विषय को प्रकट करता है तो अन्य प्रामाण्य अधीन होने से प्रामाण्य विधि सापेक्ष तो उसमें सापेक्ष प्रमाण आ गया आप अपने आप कोई शब्द बना नहीं सकते अपने आप शब्द बना करके अपना अर्थ उसमें लगा करके दूसरे को सुनाएंगे तो कोई सुनने को तैयार होगा क्या नहीं होगा आपको उन्ही शब्दों को कहना पड़ेगा जो लोग में सब लोग बोलते हैं तो लोग से पहले सुन करके परिजय करना पड़ेगा कि ये शब्द सा क्या लगता है तो वो पहले आप सीखे हुए होते हैं आपदादिवाकियों से वृद्ध व्यवहार से सीख करके फिर उसी का याद रख करके फिर उसको बोलते हैं तो इसलिए सापेक्ष हो गया ना निरपेक्ष नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे प्रमाण होता है ऐसा तो होता ही नहीं लोग मानते नहीं इसीलिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा होती है आपकी वाणी अर्थ को अनुसरण करके जाती है अर्थ का अनुसरण किए बिना आपकी वाणी काम नहीं कर सकते अर्थ उसमें पहले निहित तो होना चाहिए अर्थ को जानने के बाद आप वाणी को प्रयोग कर सकते हैं आप बोलेंगे उसका अर्थ दूसरा लोग नहीं लगा सकते तो अन्य अपेक्षा हो गया ना दूसरे की अपेक्षा है जो सिखाएंगे तभी होता है इसलिए अपेक्षा है ईश्वर ज्ञानम उक्त रूपो रागस्त द्वयम भी नि्यम ईश्वर का जो ज्ञान नया एक मानते हैं ऐसा ईश्वर का ज्ञान आ, इच्छा और कृति प्रयत्न ये तीनों नित्य होते हैं नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य कृतिवान ईश्वर ऐसे हाँ। कहते हैं और बाकी ये तीनों जो है आत्मपुरुष में अनित्य ज्ञानवान अनित्य इच्छा अनित्य प्रयत्न होता है हम हमारी इच्छा बहुत है कोई इच्छा होती है कोई नहीं होती है अब कोई कोई बड़ी इच्छा हो गया तो बस ठीक मान लो नहीं तो नहीं होता क्योंकि अनिश्चय होता है इसमें कोई बल नहीं रहता प्रयत्न भी ऐसा होता है हम कुछ प्रयत्न करते हैं कुछ और हो जाते हैं अच्छा के लिए करते हैं बुरा हो जाता है कुछ भी हो जाता इसीलिए यह सब अनिच्य है किंतु ईश्वर के पास तीनों नित्य है नित्य ज्ञाने नित्य जाने कारण दोषा संभवे न कारण भावा भाव सदअप्राम्य तत्मूलक शब्द से पौरुषयत्व भी न सापेक्ष भाव उनका यह भाव है वो लोग जो कहते हैं पौरुषय मान करके भी वेद आदि को नित्य मानते हैं निरपेक्ष मानते ऐसे मानने वाले अभिप्राय है कि जो नित्य ज्ञानवान ईश्वर है ऐसा होने से कारण दोषा संभव जो नित्य ज्ञानवान ईश्वर उसमें कोई दोष नहीं आ सकता कारण ईश्वर है ईश्वर में कोई दोष नहीं असंभव है ऐसे में अप्रामाण्य कारण अभाव है तो अप्रामाण्य मानने के लिए कोई कारण नहीं है ईश्वर का ज्ञान नित्य है शुद्ध है इसीलिए उसमें अप्रामाण्यता नहीं मान सकते अप्राम्यता का कोई कारण नहीं स्वधा प्रामाण्य इसलिए वो स्वदप्रामाण्य हो गया तन मूलक शब्द से पौरुष इसीलिए वो जो प्रामाण्य मूलक जितने भी शब्द हैं ईश्वर के द्वारा कथित जितने भी शब्द है ये पौरुषेय होने पर भी यहां पौरुषेय का मतलब हमारे जैसे पुरुष नहीं ये ईश्वर पुरुष है सापेक्ष होने पर भी न सापेक्षत्व इसकी कोई अपेक्षा नहीं है वो अन्य किसी की अपेक्षा करके नहीं होता जैसा हमारे लोग में होता इस प्रकार की अपेक्षा उनकी नहीं रहती इस प्रकार से वो पौरुषेय मानते हुए भी वेद को नित्य मानते हैं और निरपेक्ष मानते हैं सद प्राण्य मानते हैं नयायिक वैशिष्ट मीमांसक और पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक दोनों अपौरुषे ही मान के नित्य मान करके निरपेक्ष मान करके प्रमाण मानते हैं ये इसमें अंदर है अब सुनने में एक जैसा आपको लगेगा, ले लेकिन थोड़ा अंदर है एक तो ईश्वर से उत्पन्न मानते हैं वेद को वो न्यायिकों का मत है बाकी ठीक है नित्य है सद प्रमाण्य है ये सब समान है हम तो ईश्वर से उत्पन्न नहीं मानते हम तो अपौरुषे मानते हैं नित्य मानते हैं और निरपेक्ष मानते हैं इसमें अंदर है है ना हाँ ये समझाएंगे आपको इसमें बीच में समझाएंगे इसको कैसा होता रागो है रागो नित्य है व्यान्य अच्छा ये दो नंबर टिप्पणी है रागो नित्य है प्रतिषेधा अच्छा। अब कहीं ऐसा राग देखा गया है कि जो नित्य है तो उसके बारे में कहते हैं रागो नित्य है कि व्याघन व्याघात है राग होता हुआ नित्य हो ऐसा कहना व्याघात है मैंने वो विरुद्ध व्याघात जो कह रहा है वो ही नहीं बैठ रहा राग नित्य है ऐसा कहना नहीं बनता है नित्यत्व तो जो है हेतु नहीं बन सकता है नित्यत्व तो सिद्ध करने के लिए हेतु नहीं बन सकता है तो नित्यत्व धर्म नहीं बैठता है लोगे राग से अनित्यत्व नियमानित्यर्थ कारण क्या है लोग में ऐसा देखा गया है लोग में राग अनित्य देखा गया इसलिए ईश्वर नित्य रागवान ऐसा कहना बनता नहीं ईश्वर में कोई राग होता ही नहीं या आत्मा अपहदत्मा विजरो मृत्यु अभिशोको अभिपात सत्य संकल्प ऐसा ऐसा वाक्य आता है ये ईश्वर के अंदर या आत्मा अपाह पाप उनके अंदर कोई पाप नहीं है और विचरों विमृत्यु विश्व का अभिपास है सत्य संकल्प है सत्य काम है उनके ऐसे होता है इसलिए ईश्वर के अंदर हमारे जैसा कोई राग है, नहीं है अब दूसरी बात है उनके कोई विषय की इच्छा होती है लेकिन राग क्या होता है कि विषय की इच्छा है आप जिस विषय को पहले से प्राप्त कर चुके हैं उसके विषय में आपको इच्छा नहीं होती है ऐसे ईश्वर को भी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर के पास तो सब विषय पहले से सिद्ध है क्यों ये सारे विषय उसी का ही है उसके पास ऐसा कोई विषय नहीं है ऐसी बात तो है ही नहीं जिससे कि वो राग करे ऐसा होता नहीं इसीलिए ईश्वर में राग करना और नित्य राग बोलना बिल्कुल संभव नहीं है राग हो तो अनित्य होगा ये कहना चाह रहे हैं ठीक है आगे पंक्ति देखिए ऊपर राग तात्पर्य से पौषेदया अप्राम्य और जिस वाक्य से राग का तात्पर्य निकलता राग ही शब्दार्थ निकलता है जिससे उसको पौरुषे ही माना जाता है पौरुष से अप्राम्य होता है तीन नंबर की टिप्पणी लौकिकम वाक्यम रागे तात्पर्य देखिए लौकिक जितने भी वाक्य होता है वो कोई ना कोई राग से तात्पर्य रखता है कभी द्वेश से भी रखता है और का भी मूल राग ही होता है क्योंकि राग का विघात जहाँ हो होने की संभावना होती है वहां देश उत्पन्न होता है इसीलिए कोई भी द्वेश के पीछे एक राग होता है कोई कोई दूसरे को बोलते है ना वो दूसरे के जो बोलता है वो बहुत निंदा करते निंदा करने के पीछे उसका कुछ राग बैठा हुआ होता है आजकल ऐसे करते है जो जो ना ना ना करता है ना बोलता है ये ना ना ना के पीछे हा हा बैठा हुआ होता है उसका हा हा नहीं हो रहा इसलिए वो नाना कर रहे ऐसी साइकोलॉजी निकाला है एक चीज वो पहले से है लेकिन अभी वो कह रहे हैं इसीलिए नाना जैसे बच्चे लोग नाना कहने पर भी वो ना नहीं होता है हाँ, तो उसका पीछे कुछ हाँ भी रहता है वो हाँ को छुपाने के लिए ना होता है क्योंकि वो बोलते है कि ना दिमाग में आ ही नहीं सकता खोपड़ी के अंदर कोई ना नहीं आ सकता ये ना कहाँ से आ रहा है इसका मतलब वो हाँ बैठा हुआ है अब वो कुछ निमित्त से ना बोल रहा है हाँ। इसी प्रकार ये देश भी ऐसा द्वेश स्वाभाविक होता नहीं है वो राग के पीछे रहता है राग उसके कारण होता है वो राग का व्याघात हो गया राग में कोई बाधा आ गई तब वो देश के रूप में परिणत होता है अथवा डर बैठा हुआ होता है उससे भी देश होता है तो इसीलिए लौकिकम वाक्यम रागे तात्पर्य लौकिक वाक्य का तात्पर्य कुल मिलाकर के राग में ही निकलता है वेदस्तु अर्थम ज्ञाप्वा कृथोपि न राग तात्पर्य किंतु वेद तो ऐसा तो नहीं है वेद तो अर्थ को रख करके किया गया ग्रंथ है बनाया मैंने वेद में अर्थ तात्पर्य तो है ही फिर भी राग तात्पर्य नहीं है अर्थ यत्र अर्थ तात्पर्य तस्त्रात्पर्य ऐसा व्याप्ति नहीं हो सकती जहां जहां अर्थ तात्पर्य वहां राग तात्पर्य होता है लौकिक में होता है लौकिक में जहां अर्थग तात्पर्य होता है वहां राग तात्पर्य होता है यहाँ ऐसा नहीं होता है तो कोई कुछ कर रहा है वो चुपचाप बैठ सकता था तो कोई कार्य कर रहा है अब देखना कुछ ना कुछ उसका राग रहेगा उसके बिना नहीं करता है हम लोग कहते हैं हम दूसरे के लिए करते हैं बहुत बार हम सोचते हैं कि हम दूसरे को मदद करते हैं दूसरे को मदद करने के लिए हम दुनिया को मदद करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कोई नहीं करता सच्चाई ये है कि वो अपना ही कोई राग पीछे छुपा हुआ होता है कोई संस्कार होता है कोई वासना होती है और वो जब उद्भुत हो जाता है तो वो निमित्त दे करके उस में प्रवृत्त होता है उसके बिना नहीं होती उसमें कोई अच्छी वासना भी होती है सभी वासनाएं बुरी है कोई अच्छी वासना भी होती है तब भी करता है लेकिन है तो अपने ही राग की पूर्ति के लिए कर रहा है दूसरे के लिए नहीं कर रहा है दूसरे के लिए कोई करता नहीं कुछ इसलिए वेद में ऐसा नहीं कर सकता वेद तो अर्थ को जानकर के कह रहा है अर्थ निहित रह करके कह कर रहा कर है तो उसको राग तात्पर्य होगा ऐसा नहीं अध्ययन विधिना विधौ स्वाभाविक तात्पर्य अवगमान क्योंकि अध्ययन विधि से जो अध्ययन करता है अध्ययन करता है उस विधि के अंतर्गत स्वाध्याय अध्ययतव्या इस विधि के अंतर्गत स्वाभाविक तात्पर्य अवगत स्वाभाविक रूप से वेद का तात्पर्य का ज्ञान हो जाता है सामान्य रूप से वेद ये क्या कह रहा है मंत्र पढ़ करके उसको समझ लेता है अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है तथा च पूर्व सिद्ध तात्पर्यदावदा सृष्टि काले समुच्चारण मात्र ईश्वर से वेद अब हमारा पक्ष बोल रहे हैं हम वेद प्रणय ईश्वर से मानते हैं अस्य महतो भूत सिद्ध मेदत् ऋग्वेदेद साम वेद धर्वांग सब आया है कि ये सब जो है उस महद्भूत ब्रह्म से ही ये प्रकट हुआ, महतो हुआ। है अस्य महत्व सिद्ध में दत्त ऋग्वेद है यजुर्वेद सब उसी से प्रकट हुआ ऐसा बोलते हैं वो महद्भूत क्या है आत्मा है परमात्मा है ऐसा हम कहते हैं इसका मतलब वो पौरुष नहीं हुआ ये थोड़ा अंदर है न्याय नयायक और हमारे बीच न्याय जो कहता है वो कहता है पुरुष ईश्वर है ईश्वर है इसको बनाया ऐसा कहता है बहुत सारे वादे ऐसा मानते ईश्वर की वाणी मानते किंतु ऐसा नहीं वेद पहले से रहता पूर्व सिद्ध तात्पर्य वदाम वेद का शब्द और अर्थ पहले से पहले से और सृष्टिकाल में वो प्रकट होता है वो प्रकट होना किसके माध्यम से होता है समुच्चारणमात्र ईश्वर से वेद प्रणयन ईश्वर उसको समुच्चारण करता है क्योंकि हिरण्यगर्भ रूप में ईश्वर जब प्रकट हो जाएगा तो हिरण्यगर्भ में वो वेद प्रकट होता है तो इसलिए वेद का ओम नमो ब्रह्मादिप्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ये हम जो कहते हैं वो ब्रह्मादि ब्रह्म विद्या के संप्रदाय सारे उसी में आता है यो ब्रह्म विदधादि पूर्व यो वा यो वही वेदांश प्रवीणो तस्म ये वेदों को सबको बनाता है आ, धाता यदा पूर्व अकल्पयत जैसा पूर्व में था ऐसा सारा स्मरण करके वो प्रकट कर देता है जैसे आप कल कोई काम छोड़ के रखा है वो दूसरे दिन उड़ करके उसी काम को आगे करता है उसके लिए वो काम नया नहीं माना जाता वो पहले से है बना हुआ है उसको याद करता है याद नहीं आता है तो नहीं होता है वो यहाँ याद हो जाता है हिरण्यगर्भ में ये विशेष शक्ति है उनके बुद्धि की बुद्धि की शुद्धता है वो परम शुद्ध बुद्धि है शुद्ध अंधकरण है इसके कारण वेद उसमें प्रकट होता है केवल वेद नहीं सर्वज्ञता भी रहती है सबको जानता है इसलिए सर्वज्ञ वेद कल्प आगे सूत्र में आएगी इसकी व्याख्या तो सर्वज्ञ होने से वेद में सब कुछ आ जाता है इसीलिए उन्होंने बनाया ऐसा नहीं है ऐसा कहीं कहा भी नहीं कहा भी नहीं है प्रमाण भी नहीं मिलता कि हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा आदि कोई भी देव कहता हो कि मैं वेद को बनाते हैं ऐसा नहीं बोलता कि वेद प्रकट होता है ऋषयो मंत्र द्रष्टारा उसके बाद ऋषियों के माध्यम से वो मंत्र दिखाई पड़ता है मतलब ऋषियों के मन में मंत्र प्रस्फुरित होता है और मंत्र को फिर आगे परंपरा चलाते हैं ऐसी परंपरा है ये बिल्कुल मतलब ये बहुत सूक्ष्म है ये सामान्य रूप में नहीं चलता है ये और सूक्ष्म तरंग के रूप में है यदि आप भी अपनी बुद्धि को शुद्ध करेंगे तो आपके अंदर भी ये वेद प्रकट हो जाएगा अब ऋषि तुल्य हो जाएगा तो हाँ शुद्धता रहे बुद्धि में तब तो प्रगट हो जाएगा वो किसी के अंदर भी हो जाए जैसा ये जो ट्यून करने से उधर आ जाता है ना जैसा रेडियो है आपके पास डब्बा रखा है उसको आप ट्यून करेंगे वो जैसा ट्यून करता है से चैनल पकड़ता है और उस हिसाब से आपको आवाज सुनाई पड़ती है अब रेडियो रखा है बाहर शब्द भी है लेकिन ट्यून नहीं किया तो नहीं पकड़ में आता है ऑन करके ट्यून करना पड़ेगा ये ट्यून करना ही साधन है अब साधन करके रिडियो लोग जो है अपने को ट्यून कर देते तो फिर वो वो सारे उनके अंदर पकड़ हो जाता है ऐसे हो जाते हैं आपके अंदर भी ऐसा होता है लेकिन आप उसको पहचानते नहीं बहुत सारी सिद्धियां आपके अंदर भी आपको भी आगे का पीछे कांजन ऊपर का जन सब होता है किंतु वो लौकिक विषय में होने से आप इसमें इतना ध्यान नहीं देते किंतु आप अपना जानना चाहते हैं आगे पीछे का कर जाकर के जोर लगाएंगे तो नहीं होगा क्योंकि उस समय क्या है आपका राग आदि वहां बंधन हो जाता है राग आदि बंधन होने पर आप चाहते हुए भी नहीं होगा क्योंकि राग आ गया तो मर अशुद्ध हो गया मरनाशुद्ध हो गया तो आपका हंगार आदि सब रह गया तो अशुद्ध हो गया असुद्ध में फिर सही ज्ञान नहीं हो पाता इसीलिए कभी कभी अचानक आपको हो जाएगा ना वो सही होता है ये तो बात योग सूत्र की है अलग बात जो भी है काल में इस प्रकार से ये समुच्चारण मात्र करता है। उच्चारण का मतलब यहां किसी प्रकार प्रकट करना तो प्रकट करता है अदो राग तात्पर्य अभाव न तदअप्राम्य मदान्तर उत्थाप्य निराजस्व इसलिए राग तात्पर्य के अभाव होने से राग तात्पर्य नहीं रहने से ये वेद में अप्राम्य नहीं आ सकता है ये नयाय वैशिष्टिक करते हैं इस मत को उत्थापन करके निरा देते नहीं वैचारिक में भी कोई एक देशी दो तीन पक्ष है उनका भी उसमें भी ऐसे ही है तो उसका भेद लेकर के यहाँ उसका निराकरण किया कि ऐसा होने पर भी नहीं हो सकता ये कहा रागत तात्पर्य से शब्द से पौरुषेदया अप्रामाण्य ये अप्रामाण्य है तीन नंबर डिप्ट वेदस्तु विधि तात्पर्य पूर्व सिद्धो अभिवज्यते किंतु वेद तो विधितात्पर्यता से विधि को तात्पर्य रखते हुए विधि विधान करने के लिए और पक्ष है विधि के लिए ही करते हैं सब कुछ वेद का भाग विधि के लिए है। पूर्व सिद्धो ब्रह्मणाज्य पूर्व सिद्ध है किंतु ब्रह्म के द्वारा वो प्रकट किया जाता है पूर्व सिद्ध राग रागतात्पर्यवतो महाभारत से वाचगवत विभाग करणे प्रमाणा वेदाथ मुपलभ्य रचनायागतापर्य असिधे ये भी एक पक्ष है कि वेद तो विधिदात्पर्यवत्तया पूर्वसिद्धो सिद्धो ब्रह्मण ठीक है उसके द्वारा अव्यक्त किया जाता है जैसे पूर्व सिद्ध वक्तृरागतात्वत महाभारत वाचकवत पूर्व सिद्ध है वक्तागतात्पर्य यानी व्यास जी महाभारत लिखने के लिए बैठे कि क्यों बैठे उनको ऐसे पूर्व सिद्ध इच्छा हो गई क्या हो गई कि आप महाभारत लिखें या फिर किसी ऋषि मुनियों ने जिसने देवताओं ने उनका आशीर्वाद दिया कि आप महाभारत लिखो ऐसी कथा आती है कि उन्होंने आदेश दिया कि आप महाभारत लिखो तो वो पूर्व पूर्व पूर्व सिद्ध वक्तृत्व तो हो गया ना पूर्व सिद्ध वक्त राग तात्पर्य वक्ता के अंदर राग तात्पर्य बैठा हुआ है ऐसा आदेश मिला तब तो इतना बड़ा प्रयत्न करने के लिए व्यास जी प्रवृत्ति हुए तो पूर्व में वो राग हो गया इतना तो मानना पड़ेगा बिना राग से कोई प्रवृत्ति तो नहीं करता है इसलिए राग हो गया राग मानी इच्छा हो उसके बाद में महाभारत से बात करता उसके बाद महाभारत लिखने लग गए अब महाभारत को आप देखते हैं, महा है महाभारत इतिहास व्यास जी ऐसे बढ़िया से लिखा है अब दुनिया में महाभारत जैसा कोई काव्य ग्रंथ इतिहास ग्रंथ बना नहीं बन नहीं सकता इतना बढ़िया लिखा आप कुछ भी उसमें ढूंढो, सब कुछ मिल जाए उन्होंने व्यास तो स्वयं ही कहते हैं कि इसमें जो नहीं है ऐसा कुछ लोग में मिलने वाला नहीं ना आगे मिलेगा ना पीछे मिलेगा ये सब कुछ मैंने उसमें समा के रखा है ऐसा करके उन्होंने कहा ऐसा कोई कहता है तो कितना हिम्मत होगी कितनी उनकी स्पष्टता होगी और दशा आ, मैंने एक लाख जैसे सहस उसमें श्लोक है जो एक लाख श्लोक का बनाया आजकल कुछ ज्यादा भी श्लोक मिलता है जो भी है एक लाख श्लोक है ऐसा करके बोलते हैं एक लाख श्लोक पूरा उन्होंने कहा क्योंकि वेद में भी इसमें एक लाख मंत्र माना गया है उस हिसाब से एक लाख श्लोक जो भी हो गया और दूसरी बात क्या है कि ये जो महाभारत की घटना है सच्ची घटना है वो इतिहास हुआ है इतिहास और पुराण में ये अंदर है पुराण में जितने कहे गए वो सारी सच्ची घटना होने आवश्यक नहीं है किंतु इतिहास कहने पर वो घटना पर आधारित तो काव्य होता उसको इतिहास प्रमाण से कही थे और केवल काव्य होते हैं रघुवंश आदि जो काव्य होते हैं वो भी कई इतिहास से सूचित सूचना मिलती है किंतु हर काव्य में ऐसे इतिहास सूचित हो ऐसे बात जरूरत नहीं है ऐसा दशर चरिता आदि कोई इतिहास के आधार पर नहीं है केवल कल्पना के आधार पर काव्य में ऐसा होता है किंतु इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं होता ये लोग श्रुति के द्वारा प्राप्त उसकी व्याख्या होती अब ऐसे में ये महाभारत की जो घटना है वो उसमें बहुत सारे पात्र हैं। आप लोग जानते हैं हजारों पात्र हैं। उनमें एक पात्र स्वयं व्यास जी भी है व्यास जी स्वयं पात्र होने पर भी व्यास जी अपने को प्रथम पुरुष के रूप में रखा यानी थर्ड पर्सन रखा वो स्वयं भी उसमें एक एक्टर है क्योंकि वो भी है तो बहुत परंपरा के सब निमित चुना अपने आप भी किया तब भी वह व्यास के नाम से कहते हैं कहीं कहीं मैं कह रहा हूँ ये भी बोलता है लेकिन अन्यत्र सब व्यास के नाम से कहते हैं कि व्यास को बुलाया गया इत्यादि बोलेंगे तो उनकी कथा भी है व्यास जी का अपनी वो कथा भी और व्यास जी का आत्मकथा भी है मैंने ऑटोबायोग्राफी उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी भी महाभारती है क्योंकि महाभारत में पूरी कथा है जन्म हुए क्या हुआ कैसा हुआ सारे कुछ है तो इस प्रकार से बहुत सारे चीजें हैं उसमें और कई लोगों की बायोग्राफी माने जीवन चरित्र है जैसे कृष्ण के जीवन चरित्र है और बहुत सारे राजाओं के जीवन चरित्र है बहुत कुछ है ऐसा है बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है और उसको पढ़ने के लिए भी कितने समय लगे एक लाख लोग इतना से पढ़ना अब ये सब बनाने के लिए उन्होंने पहले सोचा होगा सब तैयार किए होंगे इतना सारा श्लोक बनाना एकदम संभव नहीं है और कथा को पूरे आ, मतलब विस्तार से रखना है और उसमें उपदेश भी रखना है और वेद के अनुकूल रखना है और शास्त्र के अनुकूल रखना है बहुत सारी बात है लोकाचार शिष्टाचार इन सबके अनुकूल रखते हुए बनाना है क्योंकि तो लोग उसको पढ़ के फिर उसका आजम करने लगेगा इसलिए उसको सही रखना आवश्यक है इसलिए सब कुछ उन्होंने उसमें रखा किंतु पूर्व सिद्ध वक्तृतात्पर्य उसमें है ये मुख्य बात है यदि विभाग करने भी ऐसा विभाग करने पर भी प्रमाणांतरण वेदार्थ उपलब्य रचनाया प्रमाण दूसरे प्रमाण के द्वारा वेद का अर्थ प्राप्त करके रचना करने की स्थिति में विधि राग तात्पर्य विभाग आस विधि रागतात्पर्य विभाग को अलग नहीं किया जा सकता यानी वो वेद में विभाग राग आदि विभाग नहीं है अन्यत्र अन्यत्रि विभाग है ये नहीं कह सकता क्योंकि महाभारत में जैसा पूर्व सिद्ध को अर्थ को लेकर के किया जाता है वैसा वेद में भी पूर्व सिद्धार्थ को लेकर के ही किया जा रहा है ऐसे में राग नहीं है कहने का कोई तात्पर्य नहीं बनता ऐसा विभाग आप नहीं कर सकते आप वेद को अलग करना चाह रहे हो नहीं होगा अब जो है उपाध्यायवध रजनायाम तू सर्वज्ञत्व सिद्धि ये आया वाक्य वेदाध्ययन सर्वं गुरुअध्ययन पूर्वकम जितने वेदाध्ययन होता है गुरु अध्ययन के बाद में होता है पहले गुरु अध्ययन किया हुआ गुरु होगा उस गुरु से शिष्य अध्ययन करेगा ये वेदाध्ययन की परंपरा तो वेदाध्ययनम सर्व गुरु अध्ययन तो ऐसे कोई गुरु रहेगे उपाध्याय रचनायां तो उपाध्याय के समान गुरु के समान गुरु ने रचना की इत्यादि जब कहेंगे तो जैसे होता है सामान्य में गुरु जो रचना करते हैं वो पौरुष होता है और उसमें सर्वज्ञता नहीं रहती है क्योंकि कोई भी गुरु हो कोई भी व्यक्ति पुरुष होने पर सर्वज्ञ नहीं हो सकता सर्वज्ञ तो ईश्वर है सर्वज्ञ है ये तो नहीं हो सकता ऐसे तो रचना मानने पर भी सर्वज्ञता सिद्धे सर्वज्ञ तो नहीं है इसीलिए वेद के संबंध में गुरु आदि क्या होते हैं एक माध्यम होते वो जो पहले उच्चारण करके सीख लिया वो टेपर कार्ड में जैसे उन्होंने सीख के रखा है सब अपने दिमाग में सब भर के रखा है उसको आपको सुनायेगा वो जैसा सुना सुनते सुने सुन चुके हैं वैसे ही आपको सुनायेंगे बस इतना ही है वो अपनी बुद्धि उसमें नहीं लगा या अपनी बुद्धि अपने राग अपने द्वेश अपने संबंध लगाने को मना किया वो कैसे मना किया वो ऐसे व्यवस्थित वेद बनाया है आप उसमें कुछ अपना मसाला नहीं डाल सकते डालेंगे तो उसको अप्राह्य माना जाता है। ये लोग नहीं जानता इस तरह को वो है भले ही वो व्यक्ति में कुछ कमी भी दिखाई पड़े आपको जो वेद पाठ कर रहा है उसमें कई कमियां दिखाई पड़ेगी वो तो मनुष्य है मनुष्य के कारण ज्यादा थोड़ा कुछ तो, तो, तो रहेगा उसके पास किन्तु वो सब रहता हुआ भी उसको वो इसमें मिलाएगा नहीं क्यों वो मिलाने का कोई अवसर ही नहीं है मिलाने का चांस ही नहीं वो नहीं मिला सकता राज से वो कुछ मिलाना चाहे तो मिला सकता है क्या नहीं मिला सकता यदि मिलाएंगे तो दूसरा सुनके बोलेगा यह प्रमाण है गलत बोल रहा है इसका स्वर ठीक नहीं ऐसे बोलना है ऐसे बोल रहे इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकता है वो खाली जो पहले से आ रहा है उसको ऐसा ही उच्चारण करके दूसरे को सिखा सकता है फिर चुपचाप बैठो उसको आप जानते हैं नहीं जानते आप सर्वज्ञ अल्पज्ञ है है देशी है भोगी है विरक्त है ये कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्योंकि उससे अधिक हो जाता है आपको इतना तो दिया गया कि आपको इस प्रकार से रहकर इन इन नियमों को पालन करते हुए वेद का अध्ययन करना उसको खंडस्थ कर लेना है और उसका स्वर इधर उधर कुछ भी नहीं करना जैसा है वैसा उसको उच्चारण करना ये है ये ब्राह्मणों का कर्तव्य इसको करने के लिए आगे तो वो आगे बढ़ाते रहते इतना ही अधिकारित्व तो उसमें प्राप्त होता है बाकी उसके अधिकारित्व तो संबंध नहीं क्योंकि मानुष्य दोष आता है इसीलिए उपाध्याय से पढ़ने से वो सर्वज्ञ सर्वज्ञता उसमें आ जाएगी ऐसी बात नहीं है सर्वज्ञता नहीं आती है इसीलिए ये भी नहीं कह सकता है कि वेद में सर्वज्ञता है क्योंकि हमने ऐसे सर्वज्ञ गुरु से पढ़ लिया ऐसा करके भी नहीं कर सकता शास्त्र जन्य ज्ञान विशिष्ट संवेदा नाम ब्रह्मचैतन्यतया सर्वज्ञत्व प्रमाणांतर जन्य संवेदनेशी अविशेषा और एक बात है वो वाद क्या कहता है कि ये वेद तो ब्रह्म से आया ब्रह्म से आने के कारण ब्रह्म में चैतन्य है सर्वजता है ज्ञान है अब ये भी जो ज्ञान है ज्ञान सामान्य होने से उसमें चैतन्य सामान रहेगा चैतन्य सामान का मतलब ब्रह्म सामान्य है उसमें कोई दोष नहीं आ सकता ऐसे एक वाद है उसके विषय में कहते हैं उसमें भी है कि शास्त्रजन्य ज्ञान विशिष्ट संवेदान शास्त्र से उत्पन्न जो ज्ञान है उससे विशिष्ट जो संवेद है संवेद मनी यहां हमें एक एक संवेदना होती है ये अमुक है ये अमुक है कि संवेदना होती है ये घट है ये पट है ये मठ है ऐसी संवेदना होती है ये तो ज्ञान तत्त तत ज्ञान होता है ये ज्ञान कैसे है देखो कैसे विशेष हम है ये, ये विशिष्ट ज्ञान है कहां से हुआ इस शास्त्र ज्ञान से हुआ शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार आपने संवेदन बना दिया तत्त ज्ञान हो गया ऐसे संवेदा नाम जितने भी संवेद होते हैं ज्ञान होते हैं ब्रह्म चैतन्य दया ये सब क्या है ब्रह्म चैतन्य है क्योंकि आ, जो कि प्रतिबोध विदम अमर दुम ही कहते हाँ वो तत्त जो कामनाएं उत्पन्न होती है वो सब ब्रह्म से ही होते हैं साबू जितने भी विचार आते हैं ब्रह्म से ही आते हैं तो ब्रह्म के साथ मिलाएंगे तो उसमें आय आ जाएगा ब्रह्म चैतन्य ही हो जाता आपके संवेदना और ब्रह्म में कोई भेद नहीं क्योंकि संवेदना चैतन्य के बिना नहीं होता है चैतन्य है ब्रह्म जी उस दृष्टि से मानकर सर्वज्ञत्व ऐसा मानने पर आप भी सर्वज्ञ होने लगेंगे क्यों आपके अंदर जितने विचार आ रहे हैं किसका है तो ब्रह्म का है ब्रह्म का विचार है ब्रह्म का विचार है तो सत्य होना चाहिए हो जाना चाहिए लेकिन होता नहीं विचार तो होता है विचार तो ब्रह्म का है यह पक्की बात है लेकिन उसमें जो कार्य होना वो नहीं है वो हमारा वो जो विषय उसमें आपसे जो रहता है ना उसमें राग अब आदि होते में से उसी से नहीं होगा अब जो होना है वो होता है क्योंकि वो सत्य होने के लिए आपको आ, आपके मन जो है शुद्ध होना पड़ेगा और अहंकार आदि रहित होना पड़ेगा तब सत्य वो होता है हा? अब देखो ये रेडियो की बात हमने जगह है ना अभी रेडियो को आप ट्यून करते हैं जैसा ट्यूनिंग होता है वैसा रेडियो काम करते हैं तो ठीक है आपने कुछ ट्यूनिंग किया उसके बाद रेडियो अपने आप कुछ ट्यूनिंग किया तब तो काम होगा नहीं होगा क्योंकि तो आप जो ट्यूनिंग करने के बाद रेडियो अपने आप भी खुद भी कुछ ट्यूनिंग करे अपने चैनल लगा दे तब तो नहीं बन पाएगा इसीलिए ये अहंगार है को रेडियो का अपना कोई अहंगार नहीं होता जैसा आप ट्यूनिंग करेंगे वैसा वो बोल देंगे उसको कोई अपना तो अपनी बुद्धि तो है ही नहीं इस प्रकार से आप बनेगा माध्यम बनेगा तो आपका काम सही रहेगा आप खाली माध्यम बनना चाहिए अपना कुछ नहीं डालना चाहिए उसको क्योंकि अपने डालने में वहां ये अहंकार आदि आएगा तो काम नहीं बनता है ये कह रहे हैं कि ऐसा हम के चलेंगे जो कहता है कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचैत के साथ एक है तो सर्वज्ञत्व ऐसा होने पर सर्वज्ञ मानेंगे तो प्रमाणांतर जन्य संवेदनेश्वी अभिशेषा तब तो आपको यह भी कहना पड़ेगा केवल वेद के विषय में सर्वज्ञता की बात नहीं जितने भी प्रमाणान्तर से प्राप्त जितने भी विषय है हमारे लौकिक में होता है उसमें सारे में सर्वजता आ जाएगी क्योंकि वो भी तो ब्रह्म से ही है ना ब्रह्म चैतन्य अविशेष वहाँ भी है तो यह अनुमान हो जाएगा कि यदि वेद के संबंध में जो विचार है वो ही ब्रह्म चैतन्य से अवशेष है अन्य में ब्रह्म चैतन्य से अवशेष है ये अविशेष नहीं है ये विभाग आप नहीं कर सकते ब्रह्म चैतन्य अविशेष सर्वत्र है इसलिए प्रमाणांतर जन्यमन अनुमान आदि से लौकिक आदि प्रमाण से प्राप्त जो संवेदन हो उसमें भी अविशेषत्व तो आ जाएगा क्या अविशेषत्व यह ब्रह्मचैतन्य अविशेषत्व तो? ब्रह्मचैतन्य से ही ये विचार भी बन रहा है वो विचार भी, भी बन रहा है और जो वेद पाठ कर रहा है वेद पाठ कर रहा है वो तो उतने में ब्रह्म ज्ञान है यह सर्वज्ञता है और बाद में आप वो खाना पीना की बात कर रहे हैं तो सर्वज्ञता नहीं है ऐसे कैसे कहते और वही व्यक्ति बाद में खाना पीना की बात भी करता और पूरा वेद पाठ करने के बाद दक्षिणा भी मांगता आय समझ तो करता ऐसे में वो कैसे बोल सकते है? ये सर्वज्ञ है वो सर्वज्ञ नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता इसीलिए वो नहीं मानना चाहिए वो भी नहीं चलेगा वो तो ब्रह्मचर्य दिन से अभिन्न मान के भी नहीं कर सकते भाष्यकार इस बात को बताएंगे हम बाद में बताएंगे आपको ये बहुत अच्छा भाष्यकार ने कहा तैचारी उपनिषद इसके विषय में वेद को कैसे नित्य मानना चाहिए अब वो भी चला गया शब्द उपादान कारणत्व मात्रे न सर्वज्ञत्व सिद्धे न ब्रह्मशास्त्र योनि सर्वज्ञ विधि प्राप्त इतने सारे उन्होंने भेद लगा दिया भेदों की जो है धड़ी लगा दी लाइन लगा दी अब लगा करके अंत में निश्चय किया कोई और सर्वज्ञ हो सकता है लेकिन आपका ब्रह्म किसी हालत में सर्वज्ञ नहीं हो सकता क्यों क्योंकि इतने सारे हेतु बताए और एक हेतु सीधी शब्द उपादान कारण मात्र सर्वज्ञ सिद्ध शब्द जो उत्पन्न होता है आप कहेंगे आत्मना आकाश वायु ये हो गया तो आगाश शब्द होता है शब्द आकाश आत्मा से आया है इसलिए शब्द भी आत्मा से आया है तो जितने शब्द है उसी के द्वारा ही सर्वज्ञता का ज्ञान होता है तो शब्द आत्मा से आने के कारण शब्द मात्र का कारण है उपादान है वो आत्मा इसलिए आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है शब्द को छोड़ कर, करके और कोई सर्वज्ञता है आपके पास और कोई सर्वज्ञता नहीं सर्वज्ञता में शब्द कारण होता है इसीलिए शब्द उपादान कारण मात्र इतना मानकर आप कहेंगे कि आत्मा शब्द का उपादान कारण है और जो उपादान कारण होता है उसमें सब कुछ रहता है वो कार्य बनाने के लिए सब कुछ रहता है और ये जगत का उपादान भी आत्मा है इस दृष्टि से आत्मा में सर्वज्ञता माननी ही पड़ेगी ऐसा कहेंगे तो वो भी नहीं बन सकता सर्वज्ञ असिधे है तो नहीं बनता है शब्द उपादान मात्र से सर्वोच्चता नहीं बनेगी क्योंकि अन्य भी बहुत सारे कार्य कारण है केवल शब्द ही ऐसा नहीं है उसको लेकर के सर्वोच्चता नहीं कहा जा सकता सामान्य में शब्द को लेके बोलते हैं क्योंकि वेद आदि शब्द है उसको लेके बोलते हैं किन्तु शब्द को जोड़ के बहुत सारे कार्य तो न ब्रह्मा शास्त्र योनित्व सर्वज्ञ इसीलिए शास्त्र का योनि शास्त्र का कारण होने से सर्वज्ञ कल्प और उस सर्वज्ञ कल्प का कारण ब्रह्म है इसीलिए ब्रह्म सर्वज्ञ होना ही पड़ेगा नहीं तो सर्वज्ञ कल्प को नहीं बना सकता अभी जो व्यास भगवान ने महाभारत लिखा उन्होंने ये कहा कि मैं सब कुछ उसमें लिख दिया आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी है लिख दिया और आगे कोई भी काव्य लिखेगा कोई भी रचना होगी इतना तक उन्होंने कहा कोई भी साहित्य कहीं भी होगा हमारे महाभारत को आश्रय लिए बिना नहीं कर सकते वो उस प्रकार की विद्या उस प्रकार का ज्ञान कहीं ना कहीं महाभारत में मिल जाएगा ऐसा कहा देखिए अब तब उसका मतलब सर्वजन तो ही इतना सब जान करके तभी तो उन्होंने लिखा है ना सर्वज नकल्प है और मानना पड़ेगा उसके बिना कैसे कह सकते वो और वो भी ऐसा रहा है आप कुछ भी देखो उसमें ऐसा मिल जाता है हाँ यहाँ तक मोबाइल के बारे में भी है बोल के बोल मोबाइल जैसा डब्बा नहीं था और ढंग से मोबाइल का काम करते थे कि वो लोग मैसेज भेजते थे सब कुछ करते थे बहुत कुछ कार्य होता था तो ये सब उधर से आया हुआ है उनको दिखा करके वो बताते हैं तो कुछ ना कुछ सूचना मिलेगी ऐसा तो एकदम नहीं मिलेगा वो तो कुछ कुछ सूचना मिलेगी उससे क्या आप कल्पना कर सकते इस प्रकार से हो जाता है अब जैसे शस्त्रास्त्र देखिए आजकल शस्त्रास्त्र जो बनाते हैं हर राज्य को हर देश को ये तकलीफ हो रही है कि शस्त्रास्त्र बना के कहां रखेगी अब रखने में खतरा क्या है इतनी सुरक्षा चाहिए कि वो शस्त्रार्थ किसी के हाथ लग जाए कोई आतंकवादी के के हाथ लग जाए तो वो तो उल्टा आ, आ, क्या लेने के देने पड़ जाएंगे वो तो मुश्किल हो जाएगा इसीलिए वो बचा के रखने में सुरक्षित रखने में वो कहीं गड्ढा बनाते हैं कहा क्या करते हैं समुद्र क्या नीचे रखते हैं फिर कहाँ न हो रहा है उस समय क्या है इसकी कोई तकलीफ नहीं वो क्या है शस्त्रार्थ सारे दिव्य होते थे वो दिखाई ही पड़ेगा कहीं भी रहेगा और जिसको जो चाहिए वो ऐसा मंत्र पढ़ करके ऐसे ऐसे घुमाएंगे हाथ में आ जाता अब देखो कितना बढ़िया था कि कोई रखने की कोई आवश्यकता नहीं आपने देखा नहीं वो मंत्र पढ़ने से दिव्य आस्त्र आ जाता है हाथ में आ जाएगा काम करेगा काम, करेगा, काम करने के बाद वापस वही जाके बैठ जाए जैसे भगवान का सुगर्सन चक्र है वो ऐसे ऐसे करेंगे वो आ जाता है और उसको पता चलता है वो आएगा और काम करेगा वापस आएगा वहां कोई खतरा नहीं कोई आनंद के हाथ नहीं लगे क्योंकि सुरक्षित रहे पक्का है और जो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है वो भी इस्तेमाल करने के लिए वो सीखना है तो पहले तपस्या करनी पड़ेगी वो ऐसे वैसे नहीं सक... मिल सकता हो वो तपस्या करेंगे बिल्कुल समयमी हो जाएगा और बिल्कुल विश्वास होगा कि ये अस्त्र शस्त्र को ठीक ढंग से प्रयोग करेंगे तब जाकर मिलेगा अब कर्ण को शक्ति अस्त्र मिला था इंद्रदेव से तो इंद्रदेव से शक्ति अस्त्र मिला तो उसका तो नियम था कि शक्ति अस्त्र तो बहुत भयंकर अस्त्र है किंतु तो एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है क्यों उतने ही उनके पास अधिकारित्व है एक बार इस्तेमाल कर सकता है अब वो इस्तेमाल करेगा तो अमोघ होगा इसका मतलब जिसके ऊपर इस्तेमाल करेगा उसको खत्म करके ही वो रहेगा वो उतना है उतनी गारंटी है उसका ऐसा करके मिला था अब ऐसे में फंस गया और भगवान कृष्ण तब से देकर सोचने लग गया ये जो है बिल्कुल अर्जुन के ऊपर इस्तेमाल करेंगे और शक्ति अस्त्र है वो, है वो तो उससे बचा नहीं सकते वो क्या किया जाए क्या किया जाए प्लान करते रहा और अंत में जो है करते करते करते कुछ न कुछ है, प्लान निकल ही गया ऐसा करके वो अर्जुन को बचाए क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं होने से पांडव नहीं जीतने वाले थे वो बहुत सारे दिव्य अस्त्र का जो प्रयोग हुआ वो नहीं कर सके विष्णु विधाम के पास बहुत सारे था लेकिन उन्होंने ज्यादा प्रयोग नहीं किया जागो की जरूरत ही नहीं पड़ा और वो इतने ही सामर्थ्यवान है बिना दिव्यास्त्र ही काम चल गया क्यों क्योंकि उन, उनके मैंने उन, महाभारत उन, में जितने लड़े थे जितना योद्धा लोग थे वो लोग जितने शस्त्रास्त्र को जानते हैं वो सारा विश्व को मालूम था ये कौन कौन क्या प्रयोग कर सकता है, सारा मालूम था और उससे अतिरिक्त भी उनको जानकारी थी और इतने अनुभवी जब वो लड़ रहे थे उनका नब्बे साल विष्णु विराम का महाभारत ने लिखा 90 साल के बुढ्डे थे वो स्वयं विष्णु विरामक तो कितने उनका अनुभव रहा होगा, तो उस समय उतने हैं वो सब अनुभव से लगा तो ये सारी जानकारी उनके पास है अब ये सब धीरे धीरे लुप्त हो गया वो तो कोई नहीं कर पा रहा आजकल लोग उसको कल्पना मान रहे हैं लेकिन कुछ लोग तो अभी प्रयोग कर रहे हैं संभव है ऐसा तो करके बता रहे हैं ऐसे हो सकता है जाता आ जाता ऐसे आ जाता वो भी हो सकता है तो जो भी है उसके हाँ ऐसा होता है वैसे सब है वो तो कई चीजें हैं अभी इसमें इस प्रकार से तो बहुत कुछ अभी हो रहा है तो ये सारे ज्ञान उनको था तो अब हमको क्या करना मानना पड़ेगा कि वो सब कुछ जानने वाले थे तो मानना पड़ेगा उसके बिना नहीं होगा अभी भाषिका पाणनी जी के दृष्टांतेंगे पांड्य जी का सूत्र का पाठ हम कर रहे हैं सूत्र का अध्ययन करके पूरा शास्त्र को हम उसी से समझ रहे हैं तो पांड्य जी ने अष्टाध्यायी बनाया उसमें जितने सूत्र लिखे तो उन सूत्रों से अतिरिक्त सूत्र वो नहीं जानते थे ऐसा जा तो नहीं कर सकते कि जितना उन्होंने लिखा है वो उससे भी ज्यादा जानकार थे अब तभी तो उन्होंने उतना लिखा और जितना उन्होंने लिखा है वो तो बिल्कुल पक्का लिखा इसका मतलब और भी बहुत जानता उनके पास वो हमको प्राप्त नहीं हुआ ऐसी कल्पना होती है इसीलिए इन सब चीजों से महाभारत ले लीजिए या वेद ले लीजिए जिसको भी लेके उसका जो कारण है वो उससे भी और व्यापक है और अधिक ज्ञान रखने वाला ये है ये सिद्ध होता है ये आगे कहेंगे किंतु पूर्व पक्ष का यह अभिप्राय है इन सब कारणों से ब्रह्म को शास्त्र योनित्व कारण से सर्वज्ञ मानने में कोई युक्ति नहीं है वो सर्वज्ञ नहीं बैठ सकता ऐसा पूर्व पक्ष हुआ तो सिद्धांत ये इतना पूर्व पक्ष होगा आगे तत्र यथा प्रदीपस्य प्रकाशन सामर्थ्य तदुपादान कारण से अग्निरती तथापूर्वक दृष्टि अब इन सब को समझाने के लिए सिद्धांत शुरू करता है कहते हैं देखिए एक उदाहरण समझ लीजिए पहले यथा प्रदीपस्य से प्रकाशन सामर्थ्य एक दीपक होता है वो प्रकाश करता है प्रकाशन सामर्थ्य उसमें रहता है तदुउपादान कारण का? दीपक का जो उपादान कारण है प्रकाश का उपादान कारण अग्नि है अग्नेर भी तथाविध सामर्थ्य पूर्वक दृष्टि अग्नि में भी प्रकाशन सामर्थ्य देखा गया यदि अग्नि में प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है तो दीपक में प्रकाशना सामर्थ्य नहीं आ सकता यह सामान्य बात है एवं सर्वशब्दा सर्वाथ प्रतिपादन सामर्थ्यम तदुपादान से ब्रह्मणों प्रकाशन सामर्थ्य पूर्वक अनुमाया ऐसा अनुमान करना पड़ेगा अभी दुनिया में जितने शब्द का प्रयोग हो रहा है उन शब्दों से उन अर्थों का ज्ञान हो रहा है सर्व शब्दा नाम सर्वाथ प्रतिपादन सामर्थ्य सब शब्दों में सर्व अर्थ को प्रतिपादन करने की सामर्थ्य है हर एक शब्द में है सदउपादान से ब्राह्मणों तब क्या करना पड़ेगा ये शब्द का उपादान तो ब्रह्म है तो ब्रह्म में भी सर्वाथ प्रकाशन सामर्थ्य पूर्वक उस ब्रह्म भी सर्वाथ प्रकाशन सामर्थ्यवान होगा जैसे दीपक का जाग्नि है अग्नि में सर्वाथ प्रकाशन सामर्थ्य है तभी तो दीपक प्रकाश कर रहा आपके केवल शब्द में अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य शब्द से सारा ज्ञान फैलाया जा रहा है और शब्द को उत्पन्न करके सब कुछ कर, किया जा रहा है तो ये शब्द में ये जो सामर्थ्य है वो शब्द का कारण में नहीं रहेगा क्या उसमें भी रहेगा इसलिए सर्वाथ प्रकाशन सामर्थ्य पूर्व का अनुमान करके ब्रह्म में भी सर्वार्थ सा प्रकाशन सामर्थ्य बताना पड़ेगा सर्वार्थ बोले सभी को प्रकाशन करने के सामर्थ्य तर्थ प्रकाशन सामर्थ्य प्रकाश द्रव्यस्य द्रव्य साधनापेक्षताकाशन सा वत्त व्याप्तम प्रदीपादिशी निदर्शन न अब उदाहरण देखिए ये तो आपने अनुमान कर लिया कि कोई भी प्रकाशन सामर्थ्य होगा तो उसके कारण में भी वो प्रकाशन सामर्थ्य अवश्य रहेगा दीपक आदि में यह देखा गया है ऐसे में ये जो अर्थ प्रकाश में सामर्थ्य है यानी विषय को प्रकाशन करने की जो सामर्थ्य है प्रकाश द्रव्य प्रकाश द्रव्य में जो देखा गया है प्रधान साधनांतर निरपेक्ष उसको अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती दीपक जब जलाते हैं अग्नि जब आ जाती है वो अपने आप दूसरे को प्रकाशित करता है वो प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरे का सहारा नहीं लेता तो दीपक स्वयं ही अर्थ को प्रकाशित करता है ठीक है तो साधना अंदर निरपेक्ष सिद्ध हो है ठीक है स्वसन्निहित अर्थ प्रकाशवत्त एवं व्याप्त वो उसके निकट में जितने भी वस्तु है उन वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं ये देखा गया ये व्याप्ति देखी गई जहां जहां ऐसा देखा गया उसमें इस प्रकार की व्याप्ति देखी गई वो स्वसन्निहित अर्थ को प्रकाशित दे कर देता है ये प्रदीपदिषु निदर्शन प्रदीप मैं दीपकादी में ये घट जाता है मैं दीपकादी को आप उदाहौर पर ला सकते हैं ये निदर्शन दे देसक्ता उदाहरण देसक्ता इसलिए ब्रह्मणोप्रकाशन सर्थस पूर्वाधिक्ञानस्वया प्रकाशद्रव्य अतएव साधनारपेक्षतया सर्थ प्रकाशन सर्थ सेगतया स्वसनिहित सर्व वस्तु प्रकाशवत्ता द्वितीय में ये सारे आप इसमें जोड़ दीजिए समझ में आ जाएगा लंबा वाक्य बनाया ये संस्कृत में है देखो पूरा पैराग्राफ एक वाक्य है हाँ। आप उसमें इन्वाइट करके आप अर्थ लगाते जाइए ब्रह्मणों अभी अभी जो आपने निदर्शन देखा ब्रह्म का भी ऐसा है सर्वाथ प्रकाशन ब्रह्म सभी अर्थ को प्रकाशन कर सकता है दीपक तो अपने पास में जो आता है उसी को प्रकाश करता है ब्रह्म तो सर्व प्रकाशक है जैसे सूर्य सर्व प्रकाशक है ऐसा समर्थ होने से क्या मानना पड़ेगा पूर्व अधिकरण सिद्ध ज्ञान स्वरूप लक्षण का स्वरूप लक्षण पूर्व अधिकरण में सिद्ध किया था वो ज्ञान स्वरूप है सिद्ध किया था ये आप जानते हैं ऐसा प्रकाश द्रव्य प्रकाश स्वरूप है वो अतएव साधना निरपेक्षता जैसे दीपक में होता है दीपक अपने विषय को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरा साधन को नहीं देता देखता है इसी प्रकार ब्रह्म भी साधनांदर को अपेक्षा नहीं करते स्वसन्निदार्थ प्रकाशन समर्थस उसमें उसमें स्वसन्निहिदार्थ को प्रकाशन करने के सामर्थ्य है और दीपक जैसा ये नहीं है फिर क्या है सर्वगत दया सर्वगत नित्य है सर्वत्र व्याप्त है ये भी पहले अधिकरण में हम समझाए थे ऐसे में स्वसन्निहित सर्ववस्तु प्रकाशवत्ता ये तो हो जाएगा जब वो सर्वगत है यदि दीपक सर्वगत होता तो क्या करने वाला था सबको तो प्रकाशित करने वाला था इसी प्रकार ब्रह्म में सर्वगत है तो उसके निकट में आने वाले सभी को प्रकाशित करेगा अर्थात क्या हुआ कि संपूर्ण तत्वों को प्रकाशित कर सकता है जैसा सूर्य का प्रकाश ऐसा हो सकता है इसमें क्या दोष क्या है सब ठीक बैठा था नित्य में और नित्य होता है क्यों ब्रह्म निश्चय है तीनों काल में रहता है तो तीनों काल के आप को तीनों काल में विषयों को प्रकाशित करेगा इसमें कोई आपत्ति नहीं इसे अनुमान है ना ऐसा अनुमान करके सर्वा प्रकाशन समर्थ शब्द उपादान से ब्रह्म ऐसा ब्रह्म है जो सर्वार्थ को प्रकाशन करने में सामर्थ्य रखने वाले शब्द वेद उसका उपादान कारण भी है उसका भी मूल कारण ब्रह्मी है ऐसा होने से सर्वज्ञत्म समर्थ्य दे सर्वज्ञत्व समर्थित हो ही जाता है और किसी में सर्वज्ञत्व नहीं बैठ सकता ब्रह्म सर्वज्ञ कल्प वेद का भी कारण है ये सिद्ध हो जाता है इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ कल्प ये बोलना चाहता है अगले अधिकरण तदुउत्तम इसको कहा गया तस्वान शक्ति विवर्तवाद शक्ति विवर्तात्मकवादि ये कहा गया है ये कहा होगा ये पंचपाधिका आदि में होगा तस्वीर ज्ञान शक्ति विवर्तव वो ब्रह्म के ही ज्ञान शक्ति के विवर्तन रूप से ये दुनिया में जितने ज्ञान दिखाई पड़ रहे सारा दिखाई पड़ रहा है ये सारा ज्ञान को आप एक इकट्ठा करके समग्र ज्ञान को एक रूप में कल्पना करिए वही ब्रह्म होगा जैसे आपके शरीर के हरेक कोष हर में हरेक सेल में ज्ञान रहता है तो सारा ज्ञान को एकत्रित करेंगे तो आप एक का अपना ज्ञान मान सकते हो वो जो होता है और दिमाग में भी अलग अलग ज्ञान रहता है सारा मिलकर के आप अपना मानते हैं इसी प्रकार हर एक कण में हर एक कोष में कहे अणु में ज्ञान है तत्त्व संबंधी ज्ञान है उस ज्ञान को एकत्रित करके देखिए वही ब्रह्म का होगा उसका उपादान भी ब्रह्म है और निमित्त भी ब्रह्म है सब ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ होना चाहिए यदि तो ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं है तो वेद सर्वज नहीं हो सकता और कोई भी सर्वज नहीं हो सकता और दूसरी बात कोई अल्पज्य भी नहीं मिल सकता क्योंकि अल्पतनी होगा तो अल्पज्य तो छोटा रहेगा उसको सर्वोच्च को देखना पड़ेगा सर्वज्ञ देखे वे नल्पतनी नहीं आ सकते इतने सारे अल्पतनी को एक अल्पतनी कैसे बनाएंगे इतने सारे अल्पतनियों को बनाया है ना वो एक अल्पतनी दूसरे अल्पतनी को बना सकता है क्या नहीं हो सकता बनाएगा तो उससे घटिया निकलेगा वो पहले वाला जो अल्पज्ञ है पहले तो खुद अल्पज्ञ है फिर दूसरे को बनाया उन्होंने वो तो अल्पज्य होते तो सर्वज्ञ निकलेगा वो भी तो उससे कम मतमल अल्पज्य निकलेगा ऐसे में तो फिर कम होते जाएगा वो खत्म ही हो जाता है लेकिन उल्टा है यहाँ तो एक अल्पज्य कभी सर्वज्ञ को भी बना सकते ऐसा भी होता है गुरु से भी अच्छा जानकार पूछे हो जाता ऐसे तो कभी होता है गुरु ऐसे सोचते भी है इस प्रकार से भी होता है इसीलिए ये कोई और कारण चाहता है वो कारण के साथ संबंध करने पर सर्वज्ञता का ज्ञान होता है यही आगे अधिकरण में निश्चय करेगा ऐसा शारीरिक न्याय संग्रह कार्य काम से